और सारे देश को एक बहुत बड़ा पागलखाना बना दे और न उनका यही विश्वास था कि देश देश में जितने ही अधिक विधवा विवाह हों वह देश उतना ही उन्नत समझा जाए इस प्रकार से किसी जाति को उन्नत होते हुए मुझे अभी देखना है ब्राह्मण ही हमारे पूर्व पुरुषों के आदर्श थे हमारे सभी शास्त्रों में ब्राह्मण का आदर्श विशिष्ट रूप से प्रतिष्ठित है यूरोप के बड़े बड़े धर्माचार्य भी यह प्रमाणित करने के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं कि उनको पूर्व पुरुष उच्च वंशों के थे और तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे जब तक अपनी वंश परंपरा किसी भयानक क्रूर शासक के से स्थापित नहीं कर लेंगे जो पहाड़ पर रहकर कर राही बटूहियों की ताक में रहते थे और मौका पाते ही उन पर आक्रमण कर लूट लेते थे अभिजात्य प्रदान करने वाले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 भारतीय राजा भी अपनी परंपरा, वंश परंपरा स्थापित करने के लिए वहीं जाते हैं अगर तुम अपनी वंश परंपरा किसी महर्षि से स्थापित कर सकते हो तो ऊँची जाति के माने जाओगे अन्यथा नहीं